साधना की अद्भुत प्रणाली केनोपनिषद स्वामी आत्मानंद एकाग्र करने का क्या तात्पर्य है इस जगत से अपने मन को हटाकर मैं चित्रकारी में लगाता हूँ तब बहुत सुंदर चित्र अंकित होता है आप देखेंगे जो व्यक्ति जिस विद्या में निपुण है जिसमें उसकी रुचि है उसमें उसका मन एकाग्र हो जाता है किंतु यह जो ध्यान की एकाग्रता है जिसके सहारे आत्मतत्व का बोध होता है उस एकाग्रता का लक्षण अलग है वह अलग लक्षण क्या है एक है किसी बाहरी विषय में जिसमें मेरी रुचि है उसमें मन का एकाग्र होना और दूसरा है मन का अपने ऊपर एकाग्र होना अध्यात्म की जो एकाग्रता है वह मन को संसार से हटाकर अपने ऊपर एकाग्र किया जाता है तब मन अपनी परतों को काटने लगता है खेदने लगता है अपनी गहराई में उतरता है यह कैसे जैसे एक उदाहरण मैंने दिया था सामान्य प्रकाश की किरण में कोई भेदन शक्ति नहीं है यह कपड़े को भेद नहीं पाती यदि इसकी आवृत्ति फ्रिक्वेंसी बढ़ा दें या वेवलेंथ कम कर दें तो कपड़े को क्या चमड़ी को भी भेद देती है यह एक्सरे हो जाती है डीप एक्सरे थेरेपी के पीछे यही सिद्धांत है हम सामान्य आलोक किरण को फ्रीक्वेंसी या वेव कम कर देते हैं और उसमें भेदन शक्ति पेनीट्रेटिंग पावर बहुत बढ़ जाती है जैसे सामान्य हवा है उसमें कोई शक्ति मालूम नहीं पड़ती लेकिन इसी हवा को कंप्रेस कर दें तो कठोर से कठोर ग्रेनाइट चट्टाने कट जाती हैं हम एयर कंप्रेसर से चट्टानों को छेद देते हैं इसका क्या अर्थ है हवा में शक्ति बाहर से नहीं आई वह शक्ति उसके भीतर ही थी और जब हम उसे दबाते हैं तो वह शक्ति प्रकट होकर कठोर चट्टानों को काट देती है ठीक इसी प्रकार हमारे मन में अनंत शक्ति है पर उस शक्ति का पता हमें इसलिए नहीं चलता क्योंकि वह बिखरी हुई है जब हम बिखरे हुए मन को समेटकर कहीं एकाग्र करते हैं तो हमें उस विषय का ज्ञान होने लगता है हमारे भीतर क्या है यदि इसे जानने की इच्छा है तो हम अपने मन को भीतर की ओर मोड़ें उसे अंतर्मुखी करें तब हमें इसका बोध होने लगता है वह तत्व क्या है चौथे श्लोक में जो बात पहले कही गई थी यद वाचान अभ्युदितम ये न वाग्यभ्युद्यप्यते तदेव ब्रह्मत्व विद्धि नेदम यदि उपास अर्थात जो वाणी के द्वारा प्रकट नहीं होता परंतु जिसके द्वारा वाणी प्रकट होती है जो वाणी के द्वारा प्रकट नहीं होता इसका अर्थ है कि वाणी बोलकर बता नहीं सकती है कि यह चैतन्य क्या है यह आत्म तत्व क्या है बस तुम जिसके संबंध में पूछ रहे हो वह वाणी का विषय नहीं है तो तुम्हें कैसे बताऊं? पर वह वाणी को प्रकाशित करता है उसके कारण वाणी बोलने में समर्थ होती है इसीलिए उस ब्रह्म को जानो नेदम यदिद मुपास तुम जो उपासना करते हो वह ब्रह्म नहीं है इसका क्या अर्थ है इसका यहाँ अर्थ है कि मनुष्य की वाणी मनुष्य का मन ब्रह्म का सबसे अच्छा प्रतीक है यदि ब्रह्म का प्रतीक किसी को मानना हो तो ब्रह्म के प्रतीक के रूप में अपनी वाणी अपनी आँखों को ही क्यों नहीं ग्रहण करते अपने कान को ही क्यों नहीं मानते यहाँ पर गुरु शिष्य को समझा रहे हैं आचार्य शंकर भाष्य करते हुए लिखते हैं हम भिन्न भिन्न देवताओं की क्या मानकर पूजा करते हैं ये साक्षात पर ब्रह्म है ऐसा मान कर हम पूजा करते हैं हम अपने से बाहर किसी देवता की ब्रह्म मानकर पूजा करते हैं इसका तात्पर्य यही तो हुआ कि हमने उस बाहर रखे हुए देवता को ब्रह्म का प्रतीक माना तो आचार्य शंकर कह रहे हैं कि ऋषि यहाँ पर कहते हैं ब्रह्म का सबसे सुंदर प्रतीक हमारी वाणी हमारा कान हमारे नेत्र है हम इस संसार में देवता की उपासना ब्रह्म मानकर कर कहते हैं यह ठीक है किंतु यह गौड़ प्रतीक है तो मुख्य प्रतीक क्या है यन मनसा न मनुते ये आहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्म तम विद्धि नेदम जदिद मुपास जो मन के द्वारा मनन में नहीं आता है परंतु जो मन को मनन करने की शक्ति प्रदान करता है वही ब्रह्म है इसका तात्पर्य यह है कि हम मन का मनन करना जो देख रहे हैं उसके पीछे की शक्ति के संबंध में सोचे वही ब्रह्म है मानो ब्रह्म हमसे बाहर नहीं है वह चैतन्य हमसे बाहर कहीं पर स्थित नहीं है वह हम में ही है यह हमारी आंखें, हमारा मन उस चैतन्य का उस आत्म तत्व का सबसे अच्छा प्रतीक है इस प्रकार हमें उस आत्मतत्व की ओर ले जाने की चेष्टा की गई है ऐसा अद्भुत यहाँ वर्णन है